जय श्री कृष्ण नमस्कार भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग के आज के सत्र में सबका स्वागत एवं अभिवादन तीन बार ओंकार के साथ प्रार्थना करेंगे हाकाय सूर्यकोटिम प्रभ निर्विघ्न कुर मे दर्वकार्युदा या कुकुंदे हर धवला या या वीणा वरदंडतरा श्ेतपना या, या ब्रह्माच्युतशंकरवृति दे सदा वंदिता मा सरस्वती भगवती निशाणप वसुदेवसुत कं देवकी चाणूरमर्दन देवक पर जगदुरु तो, सहनो सह नौ नो सह वी कर्वा तमस्तु म विषा है शांति शांति शानि ओ नेपाल में जो बड़ी दुर्घटना हुई है भूकंप से कई लोग उसमें मारे गए हैं कई लोग क्षतिग्रस्त हुए हैं सबकी सुखाकारी के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करें आप सब यथाशक्ति अपनी ओर से जो भी योगदान करना है करते ही होंगे यहां सब एकत्रित होकर हम उनके सुखाकारी के लिए प्रार्थना करते हैं सर्वत्र सुखिनो सो सर्व सतरा भद्राणी पश्यंत माँ कच्चि शांति शांति शांति आइए द्वितीय अध्याय का पारण करते हैं सातवें श्लोक तक अथ द्वितय संजय उवाच तपया विष्ट्रुपूर्णाकुले क्षण विषीदनिदम वाक्य मुच मधुसूदन श्री भगवानुवाच उवाच कुतस्कलमद विषमेंपस्थित अनाजुष्टमस्वर्गम करमर्जुन क्लब्यम मगम पाथ नैतुप्य क्षुद्रृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्ति पर अर्जुन उवाच कथम भीष्म द्रोणं मधुसूदन ईशुभ प्रतिस्यामी पूंजारहा वरीसूदन गुरु महानुबावान श्रेयो गुरू नवा हिमानुभा गुरु ह लोके अर्थका रुदिरा रुदिप्रदिग्धा न चैतद कतर नो गरी यद्वा जेम यदिवा नो प्रमुखे धातराष्ट्र पण्यदोषोपहत स्वभासमूचे येयशाश्चित ब्रूहित शिष्यस्ते हम शादीम वां प्रपन्नम् हमारी चर्चा सातवें श्लोक पर चल रही है कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृछा ताम धर्म संमूढ़ चेता येय स निश्चित रूहित ते शिष्यस्ते हम शादी माम प्रपन्न कृपणता के दोष से जिसका स्वभाव अपहृत किया गया है आहत हुआ है ऐसा मैं अर्जुन धर्म सम्मूड यानी कि धर्म क्या है वो निर्णय लेने में मूढ़ हुआ आपसे शिष्य भाव से पूछ रहा हूं कि जिसमें मेरा श्रेय है वह सच्चा ज्ञान सही ज्ञान मुझे जरूर कहिए मेरा उद्धार करिए तो मेरा जतन करिए क्योंकि मैं आपकी शरण में आया हूं यह बात अर्जुन परमात्मा से कहते हैं यहां कार्पण्य दोष की बात हुई जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं जस्ट टू रिवाइज क्विकली जीवन में तीन प्रकार के दोष आते हैं स्वभावगत दोष आवेग से आया हुआ दोष और संसर्ग से आया हुआ दोष स्वभावगत दोष जो है वो अपने स्वभाव में ही होता है जिस को हम बहुत जल्दी आ, उससे हम छुटकारा नहीं पा सकते हैं जैसे कोई व्यक्ति अति कामी होता है अति क्रोधी होता है, लोभी होता है शंकाशील होता है ईर्षा वाला होता है निंदा करने वाला होता है ये सारे स्वभाव के दोष है जिसको दूर करना बहुत मुश्किल है और जो लोभी है उससे भी ज्यादा कृपण है जो कृपण है वो खुद भी नहीं खाता है दूसरे को भी नहीं खिला सकता है ऐसे दोष को कार्पण्य दोष कहा गया है अर्जुन के पास शौर्य नाम का महा बड़ा धन है वह धन वो अपने लिए भी उपयोग उप्यो, नहीं कर रहे हैं समाज के लिए तो बाद, बाद में आई तो ये उनकी कृपणता है इस कृपणता से अर्जुन ग्रस्त हुए हैं शौर्य का जो दोष है वो ये कृपणता से दब गया है और यहाँ कार्पण्य दोष की ये बात है दूसरे प्रकार के जो दोष हैं वो आवेग से आते हुए दोष हैं। हम कभी कभी आवेग में आकर कुछ ना कुछ गलती कर बैठते हैं और यदि हम बड़े दिल वाले हैं अंदर से अपने आप के साथ तो हम हमारी गलती को स्वीकार कर लेते हैं और जब भी हम हमारी गलती को स्वीकार कर लेते हैं तभी हम दूसरों की गलती के प्रति सहिष्णु हो जाते हैं क्योंकि हम मन में सोचते हैं कि ऐसी गलती तो मैंने भी करी थी तो इनसे हो गई तो क्या हुआ लेकिन कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो हमेशा ऐसे समझते हैं, जो सेल्फ बोलते हैं सेल्फ राइटियस पर्सन कि मैं कभी कोई गलती करता ही नहीं हूं मेरे से गलती हो ही नहीं सकती आई एम बियॉन्ड एरर्स वैसे तो कहा गया कि टू एयर इज ह्यूमन लेकिन देर आर सम सुपर थिंक दैट दे नेवर आर ऑन द रोंग साइड और ऐसे लोग कभी सहिष्णु नहीं हो सकते दूसरों को क्षमा भी नहीं कर सकते और तीसरा तीसरा जो दोष है वो संसर्ग से आता है यानी आपकी संगति कैसी है संग दोष जिसको हम बोलते हैं गुजराती में कहावत है कि कालिया साथे धोड़ियों बांधो वावे पर सा, सा, सा नावे यानी दो कुत्ते हैं समझो काला और गो, गोरा सफेद दोनों को साथ में बांधते हैं तो काला कुत्ते को सफेद रंग नहीं आएगा लेकिन सफेद के जो ये है गुण है या तो दोष है वो जरूर आएंगे तो ये संग दोष है संग दोष के बारे में ज्यादा कहना जरूरी नहीं है वी नो ऑल अबाउट दैट अर्जुन यहाँ धर्म समूढ़ता की बात करी थी कि अर्जुन धर्म क्या है अधर्म क्या है भली भाती जानते थे यहाँ दो धर्म के बीच में खड़े हैं धर्म समूढ़ हुए हैं युद्ध करना वो भी धर्म है और युद्ध नहीं करना यानी कि अपने जो बुजुर्ग हैं अपने गुरु हैं उनके सामने हथियार हाथ में नहीं उठाना उनके वंदन करने चाहिए वो भी धर्म है पहले धर्म में यानी कि युद्ध नहीं कर युद्ध करने में क्षत्रिय के हिसाब से युद्ध करने में घोर हिंसा है तो दूसरा जो धर्म है कि जो पूज्य लोगों का सम्मान करना चाहिए और उनके सामने शस्त्र नहीं चलाना चाहिए उसमें कर्तव्य त्याग है ये दोनों में से किसका स्वीकार करें इसके बाबत इसकी निर्णय अर्जुन नहीं ले पा रहे हैं और ये मूढ़ अवस्था है अर्जुन की और अर्जुन इसका स्वीकार कर रहे हैं अभी अर्जुन कहते हैं दूसरे चरण में येय निश्चितम ब्रूही तन में जो मेरे लिए श्रेयस्कर है जो श्रेय देने वाला है वो आप मुझे जरूर कहिए ब्रूही कही तत्में वह मुझे निश्चितम डेफिनेटली जरूर से कहिए। अभी यहां अर्जुन श्रेय मांग रहे हैं जीवन में दो बातें हमेशा आती है हमारे सामने श्रेय और प्रेय प्रेय यानी प्रिय और श्रेय यानी कि जो कल्याणकारी है वो सिंपल एग्जांपल दें तो घर में छोटे बच्चे होते हैं और हम लाड़ प्यार से उनको चॉकलेट या आइसक्रीम आई, वगैरह देते हैं तो बच्चे को चॉकलेट दे दिया आइसक्रीम दे दिया तो वो उसको प्रिय है उसका प्रिय है लेकिन हमें यह भी मालूम है कि छोटे बच्चों को चॉकलेट या आइसक्रीम ज्यादा देने से वो हाइपर हो जाते हैं शुगर कंटेंट बढ़ जाता है तो शैतानी ज्यादा करते हैं तो उनको देना उनके लिए प्रेय है लेकिन उनको नहीं देना उनके लिए श्रेय है तो जीवन में हमेशा प्रेय से ज्यादा महत्व श्रेय को देना चाहिए और अर्जुन यहां श्रेय मांग रहे हैं कि येय सेम रूहितन में अभी मित्रों अर्जुन की मनस्थिति पूरी बदल रही है अभी तक पहले अध्याय में जैसे आगे भी हम चर्चा कर चुके हैं कि हेड ए सेल्फ राइट अटीट्यूड दर युद्ध नहीं करना है अभी दूसरा अध्याय जब शुरू हुआ कृष्ण ने दो श्लोक में अर्जुन को थोड़ा फटकारा तो अर्जुन के मन में संदेह उत्पन्न हुआ कि यदि मैं सही रास्ते पर हूं और लकी ली फॉर हिम एंड लकी ली फॉर अस अर्जुन के मन में ये कुछ विचार आ रहे हैं जो जिसके फलस्वरूप ये श्लोक अर्जुन कृष्ण से कहते हैं गीता का ये श्लोक जैसे आगे भी कहा, कहा जा चुका है पड़ाव श्लोक है बहुत महत्व का श्लोक है भगवद गीता के प्रत्येक अभ्यास व्यक्ति को यह श्लोक कंठस्थ होना ही चाहिए ऐसा मेरा आग्रह है एक बार इस श्लोक को दोबारा साथ में बोलते हैं और फ्री श्रेय के बारे में चर्चा करते हैं आगे कार्पण्य दोषो पहता धर्म मूढ़ चेता्रेय यशा निशित ब्रूहित शिष्य स्थेह शादी माम प्रपन्नम अभी श्रेय क्या है अर्जुन अभी जिस सतह से बात कर रहे हैं एक स्पिरिचुअली एलिवेटेड लेवल पर अर्जुन पहुंचे हैं इसका रीजन मैं आपको बताता हूं अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे शास्त्रों के ज्ञाता थे शास्त्रों का अध्ययन किया है उन्होंने तो ईज नॉट ए स्मॉल ऑर्डिनरी पर्सन कृष्ण से अभी श्रेय की बात जब पूछ रहे हैं तो नाव ही वॉन्ट्स टू हैव द बेस्ट इन लाइफ कंफ्यूजन हुआ है मोहग्रस्त तो हुए हैं सम्मूढ़ भी हुए हैं मूढ़ता भी आई है कोई भी निर्णय करने के लिए अशक्त है इस समय अर्जुन मात्र कृष्ण से ये नहीं पूछ रहे हैं कि कृष्ण मुझसे ये कहो कि मैं युद्ध करूं या सन्यास ले लो इज नॉट आस्किंग जस्ट अ सिंपल स्टुपिड क्वेश्चन लाइक दिस अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि मेरे लिए श्रेय क्या है बताइए और ये पूछने के पीछे उनका जो आध्यात्मिक अध्ययन है वो भी यहां काम कर रहा है शास्त्रों ने कहा है कि एकांतिकम आंत्यंतिकम इति श्रेयः एकांतिकम आत्यंतिकम श्रेयः एकांतिकम यानी जो कभी भी एक ही फल देता है और आत्यंतिकम यानी कि प्राप्त होने पर जो सर्वोत्कृष्ट होता है द बेस्ट उसको श्रेयस कहा जाता है अंडरस्टैंड दिस थिंग श्रेय यानी क्या नॉर्मल मीनिंग हमने देख लिया चॉकलेट के एग्जांपल से बट दट इज ए स्मॉल थिंग अभी यहां इसका एक स्पिरिचुअल लेवल पर आध्यात्मिक लेवल पर तात्विक लेवल पर इस बात की हम चर्चा करें कि श्रेय यानी हमारे जीवन में जब श्रेय की हम याचना करते हैं तो श्रेय यानी एकांतिकम आत्यंतिकम इति श्रेय यानी जो एक ही फल देता है और वो फल प्राप्त होने पर वो सर्वोत्कृष्ट मिलता है वही श्रेय है तो तो अर्जुन परमात्मा से ये याचना कर रहे हैं कि मुझे श्रेय दीजिए यानी जो ऐसा क्या मैं करूं जिसका मुझे एक ही फल मिले और जो फल मुझे प्राप्त होने पर इट इज इटर्नल सर्वोत्कृष्ट होता है और हमेश के लिए रहता है तो एकांतिकम आत्यंतिकम दोनों की याचना कर रहे हैं अर्जुन अभी एकांतिकम एक ही फल कैसे मिले साधनांतरम अवश्यम भावितव्यम एकांतिकम ऐसा कहा है यानी साधना करने के पश्चात निश्चित रूप से जो प्राप्त होता है वह एकांतिकम है और जात अविनाशः अविनाश आत्यंतिकम अविनाशः अविनाश यानी कि प्राप्त होने पर वह नित्य होता है शाश्वत होता है वह आत्यंतिकम तो एकांतिकम साधना करने के बाद अवश्य मिलता है एक ही फल मिलता है और अत्यंत यानी कि मिलने के बाद वो फल शाश्वत रहता है इस बात को हम थोड़ा समझे ऐसा फल कौन सा है कर्म का फल तो हो ही नहीं सकता हम कोई भी कर्म करें तो उससे फल मिलता है और कर्म रूपी कितने भी हम प्रयत्न करें तो भी उसका क्या फल मिलेगा वो निश्चित नहीं है और दूसरी बात कि मैं जो कर्म करता हूं उसका मुझे जो फल मिलेगा वैसा ही फल दूसरे ने कर्म किया तो मिलेगा क्या उसकी कोई गारंटी है क्या समझो कि एग्जामिनेशन सेंटर में दो स्टूडेंट मैथ्स की एग्जाम दे रहे हैं और दोनों मैथ्स का पेपर लिखने का कर्म कर रहे हैं स्टूडेंट ए इज ऑल्सो राइटिंग द मैथेमेटिक्स पेपर स्टूडेंट बी इज ऑल्सो राइटिंग द मैथेमेटिक्स पेपर दोनों ने कर्म एक ही किया मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन पेपर दिया गया था यानी क्वेश्चंस भी दोनों के पास सेम है मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन पेपर दोनों को दिया गया था एग्जामिनेशन सेंटर में दोनों ने वो पेपर का जवाब उत्तर लिखने का एक ही कर्म किया लेकिन दोनों को उसका फल एक ही नहीं मिलेगा दे मे नॉट गेट द सेम मार्क्स यानी ये एकांतिकम नहीं है कोई भी कर्म हम हमारे जीवन में करें तो एक व्यक्ति जो कर्म करेगा और दूसरा करेगा वही कर्म दोनों के फल अलग अलग हो सकते हैं तो ऐसा कौन सा कर्म है जो करने से मनुष्य को एक ही फल मिले और निश्चित फल मिले मनुष्य के हाथ में फल नहीं होने से जो मिलता है वो अनिश्चित है वो एकांत नहीं हो सकता दूसरी बात समझो कि हमने शास्त्रों का अध्ययन किया और जो वेदोक्त विधि से शास्त्रोक्त विधि से पुराणोक्त विधि से हमने कुछ ऐसे कृत्य किए और वो करने से स्वर्ग प्राप्ति होती है ऐसा कहा जाता है इफ यू डू दिस दिस दिस दिस दिस तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी या तो इफ यू डू दिस दिस दिस समझो पुत्र कामेष्टज्ञ है तो आप ये यज्ञ करेंगे तो आपको पुत्र की प्राप्ति होना निश्चित है तो एकांतिकम फल तो हो गया लेकिन वो अत्यंतिकम नहीं है क्योंकि स्वर्ग जो आपको मिला वह स्वर्ग हमेशा टिकने वाला नहीं है जैसे ही पुण्य हमारे क्षीण हो जाते हैं वापस स्वर्ग से पृथ्वी पर आना पड़ता है पुत्र का में पुत्र प्राप्त हो गया तो पुत्र हमेशा ही ही डज नॉट है इटर लाइफ वो वो अमर तो नहीं है कभी ना कभी वो पुत्र तो, को तो जाना ही जाना है यानी समझो एक फल भी मिल गया किसी विधि से तो वो अत्यंत कम यानी कि इटरनल हमेशा टिकने वाला नहीं है अर्जुन यहां भिक्षाटन या तो युद्ध ये दोनों में कौन सा श्रेयस्कर है नहीं पूछ रहे हैं अभी सी अर्जुन एज चेंज द गियर ये तो एक सामान्य बात है भिक्षाटन करे या तो युद्ध करे और उन दोनों से भी जो फल मिलेगा वह एकांतिक भी नहीं होगा आत्यंतिक भी नहीं होगा क्योंकि युद्ध करने से जीत भी मिल सकती है हार भी मिल सकती है और जीत होने के बाद सुख भी मिल सकता है दुख भी मिल सकता है दर इज नो गारंटी अर्जुन परमात्मा से श्रेय मांग रहे हैं यानी कि तीनों कालों में जो हमेशा कल्याणकारक है उसकी याचना करते हैं टाइम और स्पेस को लांघते हुए जो चाहिए वो अर्जुन अभी मांग रहे हैं और ये जो फल मिलेगा वो देश काल यानी कि टाइम और स्पेस के ऊपर निर्भर नहीं है डिपेंडेंट नहीं है अब ये फल क्या हो सकता है एक ही हो सकता है वो है आत्मस्वरूप का ज्ञान यानी आत्मज्ञान का फल यदि मिला तो वो कभी भी प्राप्त हो सकता है उसके लिए कर्म नहीं करना पड़ता है यू हैव टू स्ट्राइव फॉर इंटरनल एनलाइटनमेंट जिस रास्ते पर अभी हम चल रहे हैं और जिस दिन हमारा जो अज्ञान है यानी कि शरीर मैं हूं का जो अज्ञान है ये अज्ञान हमारा जब चला गया तब अपने आप आत्मस्वरूप की हमें प्राप्ति हो जाएगी और एक बार ये आत्मस्वरूप की प्राप्ति हो गई तो वो हमेशा टिकती है यू आर इन दैट ब्लिस फॉर यानी ये एक ही फल ऐसा है कि जो एकांतिक भी है और आत्यंतिक भी है और इसलिए वो श्रेय है अर्जुन ने जब ये श्रेय निश्चितं निश्चितम रूही में कहा तब हमारे तत्वचिंतक कहते हैं कि अर्जुन ने परमात्मा से बहुत बड़ी चीज मांग ली और इसके फलस्वरूप हमें भगवद गीता मिली कि जो हमें यह श्रेय यानी एकांतिक और आत्यंतिक फल देने वाला है और अर्जुन परमात्मा से कहते हैं कि निश्चितम ब्रूहितन में यानी श्रुति स्मृति और ऋषिगणों ने जो निश्चित रूप से प्रतिपादित किया है वो आत्मकल्याण का जो साधन है मेरे शोक और मोह जो है उसका पूरा पूरा ध्वंस करेगा वह ज्ञान मुझे चाहिए यानी एक ऐसी चीज की कामना कर रहे हैं अर्जुन ऐसे ज्ञान की कामना कर रहे हैं कि जो मिलने के बाद कोई शोक नहीं रहेगा कोई मोह नहीं रहेगा मन में किसी भी प्रकार का द्वंद्व नहीं रहेगा मन हमेशा शाश्वत शांति मिलेगा परम शांति मिले ऐसी बात अर्जुन भगवान से मांग रहे हैं यानी युद्ध करूं या ना करो बिचाटन करूँ या ना करूँ अथवा इनमें से दो में से अच्छा कौन सा है ये प्रश्न अर्जुन नहीं पूछ रहे हैं ये अभी गौण हो चुका है प्रश्न अभी अर्जुन के मन में कुछ ऐसा पाने की इच्छा जागृत हुई है कि जो उनके लिए अत्यंत श्रेयस्कर हो जो उनका कल्याण हमेशा करें ऐसी कुछ मिले इसकी प्रार्थना कर रहे हैं हमारे भीतर भी अर्जुन बैठा है और इस अर्जुन के द्वारा हम भी परमात्मा से प्रार्थना करें आइए इस श्लोक को वापस दोहराते हैं कर्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छा ताम धर्म संमूचेता य्रेयशा निश्चित ब्रूहित शिष्यस्ते हम शादीमाम प्रपन्नम इस श्लोक के तीन चरण हमने देख लिए कार्पण्य दोषो पहता स्वभाव यानी कि कार्पण्य कृपणता के दोष ने मेरे स्वभाव को अपहृत कर लिया है पृच्छा ताम धर्म सम्मू चेता मैं आपसे धर्म से, से सम्मूढ़ हुए चित्त से ये आपसे मैं पूछ रहा हूं येय स्या निश्चितम ब्रूहि तत्व जो मेरे लिए श्रेयस्कर है ये मुझे अवश्य बताइए और चौथा चरण जो श्लोक का है वो तो अर्जुन ने कमाल कर दिया शिष्यस्ते हम शादिमां मामवाम प्रपन्नम हे कृष्ण मैं आपका शिष्य हूं और तम आपके शरण में आया हूं और आप मुझे उपदेश कीजिए शादीमाम अभी अर्जुन कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूं कृष्ण से कहते हैं अभी तक मैं ये सोच रहा था कि मैं आपका मित्र हूं आपका सखा हूं अभी तक मैं मान रहा था कि आप मेरे मित्र हैं लेकिन अभी मुझे ऐसा अंदर से महसूस हो रहा है कि आप मुझसे कई ऊपर हैं और मैं बहुत नीचे हूं क्योंकि मैत्री समान लोगों में होती है द्रुपद और द्रोण के केस में जब इसकी चर्चा हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं तो अर्जुन कहते हैं कि अभी तक मैं ऐसा मान रहा था कि हम मित्र हैं यानी कि वी आर एट द सेम लेवल लेकिन अभी मुझे अंदर से कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं हमारा जो लेवल है वो सेम नहीं है मेरी ये जो मान्यता थी वो गलत थी और इसलिए अभी मुझे अंदर से एहसास हो रहा है और इसलिए मैं आपके शिष्य शिष्य भाव का शिष्यत्व का स्वीकार कर रहा हूं अभी यहां एक बहुत अच्छी बात हमें देखनी है शिष्य यानी क्या शिष्य का सीधा सादा वित्पत्ति डेफिनेशन है शिष्य यानी जो शासन करने योग्य है उसको शिष्य कहा जाता है यानी शिष्य यानी ऐसा व्यक्ति कि जिसके ऊपर शासन किया जा सके शासन यानी आज्ञा पालन टोटल ओबीडियंस शिष्य को जब भी कहा जाए कि ऐसा करो ही हैज टू डू दैट ही और शी हैज़ हैजू डू ओनली दैट स्ट्रेट नो आर्ग्यूमेंट जो आज्ञा का पालन करे, द वन हु इज टोटली ओबीडियंट उसे शिष्य कहते हैं आज्ञा का जो उल्लंघन करे उसको शिष्य नहीं कहा जाता है और यहां शिष्य भी है और शरणागत भी है परमात्मा की शरण में भी गए हैं और शिष्य बनकर गए हैं शास्त्रों में कहा है कि शिष्य और पत्नी दो प्रकार के होते हैं एक है जो अपनी मनमानी कराने वाले और दूसरे हैं जो गुरु अथवा अपने पति की आज्ञा का अनुसरण करें पहला प्रकार हमें अक्सर दिखाई देता है समाज में शिष्य भी गुरु की बात कभी मानते हैं कभी नहीं मानते हैं इट इज ए मैटर ऑफ कन्वीनियंस और इसलिए ये गुरु बनने का धंधा है ना वो अच्छा नहीं है बिकॉज दो बातें हैं उसमें एक तो इस जमाने में ऐसे ओबिडिएंट शिष्य मिलना मुश्किल है हु कैन अनकोश्चनेबली विदाउट एनी आर्गुमेंट विदाउट एनी डाउट जो गुरु की आज्ञा का पालन करे जैसे कहा गया वैसे करे बस डू एज डायरेक्टेड मुश्किल है जमाने में और दूसरा गुरु भी ऐसे नहीं रहे हैं क्योंकि गुरु के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आती है और इसलिए कृष्ण के सामने अर्जुन ने कहा कि मैं आपका शिष्य हूं लेकिन कृष्ण ने भगवत गीता में कहीं भी नहीं कहा कि मैं तुम्हारा गुरु हूं क्योंकि यदि आप गुरु बन गए किसी के आपने मान लिया सामने वाला आप गुरु कहते हैं दूसरी बात है श्रद्धा से जो भी बात है लेकिन यदि आपने मन से अपने आप को उस व्यक्ति का गुरु मान लिया तो उस व्यक्ति का उद्धार करने की जिम्मेवारी गुरु की हो जाती है और यदि गुरु न कर पाए तो पहले गुरु नरक में जाता है बाद में शिष्य जाता है तो यहां अपनी मनमानी कराने वाले और गुरु और पति की कहा करने वाले ऐसे शिष्य और पत्नी दो प्रकार के होते हैं इसमें जो दूसरा प्रकार है वो अच्छा है वो ही बेटर है और प्रपन्नम यानी शरण शरण में गए हुए अभी प्रपन्नम शरणागति यानी क्या काली जाकर साष्टांग धनबाद प्रणाम कर दिया इसलिए शरणागति हो गई नहीं शरणागति का अर्थ है कि आप अपने सारे पूर्व ग्रहों से मुक्त हो गए हैं यानी यू आर बियॉन्ड ऑल प्रिजुडिस मली क्या होता है हमारे मन में वी ऑलवेज गो विद द प्री कंसिव्ड नोशंस किसी ने बहुत अच्छी बात करी है कि शिष्य यानी लोग तीन प्रकार के लोग होते हैं एक होता है प्रश्नार्थी उसको मात्र प्रश्न पूछने में ही रस है ही इज इंटरेस्टेड इन आस्किंग क्वेश्चन बियड दैट नथिंग और प्रश्न भी कभी कभी लोग ऐसे पूछ लेते हैं पूछेंगे एकादशी के दिन दूधी की खिचड़ी खा सकते हैं तो दूधी की सब्जी क्यों नहीं खा सकते अरे भाई ये अध्यात्म की स्पिरिचुअलिटी की चर्चा हो रही है इसमें क्या कोई प्रश्न हुआ बट पीपल जस्ट वॉन्ट टू आस्क कि ऐसा कॉन्ग्रेगेशन बैठा है पचास लोग बैठे हैं तो अभी मैं आपको हमारे खास करके कारपोरेट्स में या तो रोटरी क्लब में या तो कहीं भी आप जाते हैं तो देर, देर, सेमिनार्स। और हम सेमिनार करते हैं घंटे दो घंटे की सेमिनार हो गई और उसके बाद में फाइनली वो क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है तो उसमें अभी कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो वक्ता है उनकी अमान्य रखने के लिए आपने कुछ जो कहा उसमें से हमारी कुछ समझ में आया है और हमें कुछ प्रश्न करकेट ए न्यूज स्पीकर एवरी वीक तो भी लास्ट फाइव मिनट्स का एक क्वेश्चन आंसर सेशन रहता है तो लोग कुछ भी सवाल पूछते हैं फिर यह है प्रश्नार्थी उनको मात्र प्रश्न पूछने में रस है उसका उत्तर क्या मिलता है उसके उत्तर में क्या है उससे मुझे कुछ सीखना है कुछ नथिंग डूइंग इज द क्वेश्चन एंड दैट्स इट पहला प्रकार है दूसरा प्रकार और भी थोड़ा वाइज है राजा राय से ओवर वाइज है जो अपन बोलते हैं दीडसाणा नोडाया वो परीक्षार्थी होते हैं यानी सामने वाले व्यक्ति जो स्पीकर आए हैं जो वहां बोल रहे हैं उनकी परीक्षा करने के लिए वो प्रश्न पूछेंगे यानी दे वॉन्ट टू नो कि वेदर ही नोज इट बिकॉज दिस पर्सन हैज कम विथ ए प्री कंसिव नोशन एक मन में एक धारणा लेकर आए हैं और वो प्रश्न पूछते हैं यदि वो प्रश्न का सही उत्तर अपने हिसाब से मिला तो बराबर वक्ता सही है अपने हिसाब से उत्तर नहीं मिला तो वक्ता बेकार है कई बार हमेशा होता है ए पर्सन कम्स विध ए ये परीक्षार्थी है।, है वो है शिष्य शिष्य को अपने जीवन के विकास के साथ ही मतलब है ही और शी इज इंटरेस्टेड इन प्रोग्रेसिंग फर्दर इन लाइफ जीवन में आगे बढ़ना है कुछ सीख के जाना है और ऐसे सीखने वाले जो आते हैं उसके लिए यहां कहा गया है कि शरणागति शरणागति यानी इट इज नॉट जस्ट बाविंग डाउन प्रणाम करने कोई बात नहीं कर रहा है शरणागति का सही अर्थ है अपने प्रिजुडिस से अपने प्री कंसिव नोशन से मुक्त होकर क्योंकि जब तक तुम्हारे मन में पूर्व ग्रह है पूर्व यानी पहले का ग्रह है तब तक ये नया ग्रह जो है यानी उपदेश जो मिलेगा आपको वो काम नहीं करेगा इसलिए सभी पूर्व ग्रह सभी प्री कंसिव नोशन को बाजू में रखकर यू हैव टू गो एज ए क्लीन स्लेट कोरा कागज कोरा कागज बनकर जाओगे तो उसके ऊपर जो पेंटिंग बनेगा वो पेंटिंग हमारे जीवन को सुदृढ़ सुनिश्चित और अच्छा बनाएगा यहां ऐसा भाव है यानी शादीमाम तवाम प्रपन्नम शरणागत होने का मतलब यहां यह है कि जब जाते हैं तभी अपने पूर्वग्रह से मुक्त होकर क्लीन स्लेट बनकर जाना है अभी यह बात हुई शिष्य की तो गुरु कौन है ये फैक्टर को भी जरा समझ लें गुरु एक विचार है गुरु एक अस्तित्व है गुरु व्यक्ति नहीं है गुरु शब्द का अर्थ ही है गु यानी अंधकार रू यानी जिसको मिटाता है अंधकार को जो मिटाते हैं यानी कि अज्ञान रूपी अंधकार से जो ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर हमें ले जाते हैं वो गुरु है हम लोगों ने क्या किया गुरु की व्यक्ति पूजा शुरू की विचारों की पूजा करने के बजाय। बजायव स्टार्टेड वर्शिपिंग द बॉडी ऑफ दर्सन देन गुरु के रूप में जो हमारे कृष्ण भगवान ने हमें हमारे गुरु के रूप में यह प्रस्थापित किए हैं हमारे गुरु है परमात्मा कृष्ण कृष्ण वंदे जगत गुरु हम क्या करते हैं भगवान कृष्ण की मूर्ति अच्छी से ले ली और उसकी पूजा करना शुरू कर दिया सुबह उठे नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर सामने बैठ गए और मूर्ति को नहलाया ये किया जो नव पूजा करने में बुरा नहीं है करना अच्छा है वो करने से भी मन को शांति मिलती है परित्रृप्ति मिलती है लेकिन वो हम देव पूजा कर रहे हैं देव पूजा यानी कि उनके गुणों का हमारे जीवन में आ, ये आए हमारे जीवन में आए उनके गुण उस हम गुणों की पूजा करते हैं लेकिन वो एक व्यक्ति पूजा के रूप में हमने उसको ले लिया है यानी हम ऐसा मानते हैं कि सवाल उठी ने पूजा कर लेते पति पूरी जगह भगवान की पूजा हमने कर लिया बस दैट्स इट मैं बहुत बड़ा धार्मिक हो गया या तो कोई कोई लोग ऐसे नियम लेते हैं कि मैं फला फला मंदिर में जाकर पूजा करके आता हूं बस आई बिकम रिलीजियस ये स्थूल पूजा है ये स्थूल पूजा हमारे अंदर का जो अज्ञान का अंधकार है वो अंधकार को मिटाएगा नहीं इसलिए गुरु अस्तित्व है गुरु वैचारिक चेतना है और इस अस्तित्व को इस वैचारिक चेतना को हमें समझना है उसको फॉलो करना है हमें कृष्ण को यहां इस तरीके से गुरु के माध्यम से देखना है गुरु अस्तित्व की एक ऊपरी कक्षा तक पहुंचे हुए होते हैं वैचारिक तौर पर सी मनुष्य को सब कुछ मिलता है पर्टिकुलरली व्हेन यू आर इन द एज ग्रुप ऑफ 50 प्लस 50 पचपन के जब होते हैं ना तो ये मनस्थिति होने लगती है जरा सोचिए जस्ट सिट बैक एंड स्लाइड बैक इनटू योर थोड़ा रिवाइंड करके देखिए बचपन में क्या होता है अभ्यास करना ताकि आई कैन मेक माई लाइफ स्टडीज और जब भी हम अभ्यास करते हैं तभी हम सोचते हैं हम सपने देखते हैं कि मैं ये बनूंगा मैं वो बनूंगा किसी को डॉक्टर बनना है किसी को इंजीनियर बनना है किसको, किसको पायलट बनना है सबसे जो छोटे तीन चार साल के जो बच्चे होते हैं उनसे आप पूछोगे क्या बनाया जाता है अक्सर सबको पायलट बनना है प्लेन यानी कहने का तात्पर्य यह है कि वी आर इन द ड्रीम वर्ल्ड जब भी हम अभ्यास करते हैं उसके बाद जब अभ्यास पूर्ण हुआ नौकरी शुरू की करनी फिर बाद में बिजनेस में आए तो वहां फिर नौकरी के टारगेट बिजनेस के टारगेट ओ हमारे मन में लगे रहते हैं वो भी मिलने लगता है शादी होती है गधापची सी शुरू होती है बराबर बीवी आई संसार बच्चे ये वो बच्चे का एडमिशन ये स्कूल में जाए वो स्कूल में जाए वहां ये है वो है ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला शुरू हो गया जिसको हम गधा पचीसी बोलते हैं ये हो जाने के बाद आप ने अच्छी स्टडीज की अच्छी डिग्री प्राप्त कर ली फिर ये गधा पचीसी में भी आप काफी आगे निकल गए पैसे भी अच्छे मिले सुखी है संपन्न है अच्छा सा फ्लैट है गाड़ी है सब कुछ है बाद में एक मन में एक तृष्णा जगती है कि आई मस्ट गेट सम रिक्निशन इन द सोसाइटी तो फिर आदमी ये सब प्राप्त कर लेने के बाद रिकोग्निशन के पीछे कीर्ति के पीछे दौड़ता है तो क्या करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके चेयरमैन बन के बैठता है रोटरी क्लब का प्रेसिडेंट बन गया लायंस क्लब में जाके ये हो गया या तो अपनी ज्ञाती का कोई ग्रुप है वहां जाके प्रमुख तो प्रमु तो या तो उप प्रमुख या तो सेक्रेटरी बनकर बैठ गए सोसाइटी का सेक्रेटरी या तो चेयरमैन बन गया कहने का तात्पर्य ये है कि जबी व्यक्ति 40-45 की उम्र में पहुंचता है तब 10 लोगों में पूछे जाए नाम बने एक ऐसी ख्वाहिश होती है कीर्ति की तो विद्या मिल गई संसार हो गया बीवी बच्चे सब कुछ ठीक हो गया धन मिल गया कीर्ति भी मिल गई पचपन साल की उम्र में आते आते मन में एक वापस वेक्यूम शुरू होता है यह सब तो मिल गया अब क्या वॉट नाउ यू स्टिल फील ए सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस विद इन अंदर थोड़ी अतृप्ति मालूम पड़ती है सत्ता मिल गई संपत्ति मिल गई कीर्ति मिल गई लेकिन ये सारी चीजें अंदर जो खाली पना है द वॉइड विद इन इसको भर नहीं सकते हैं तो अभी क्या होता है मालूम है कि जो आपके साथ बिगड़ रहा है हमारे साथ भी कि हमें कुछ ऐसा पता चलता है कि इसके अलावा भी कुछ है यानी कि नदी के इस पार हम खड़े हैं इस पार नदी के इस पार जो भी कुछ है उसका आनंद हमने ले लिया अभी नदी का सामने का जो किनारा है वो सामने के किनारे पे कुछ अजीब चीजें हमें दिख रही हैं कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा है और हमने सुना है कि नदी के सामने के किनारे पर जाएंगे तो वहां शांति है कहते हैं कि यदि ये नदी हमने पार कर ली और सामने की तरह सामने के किनारे पर चले गए तो वहां हमें शांति मिलेगी और अल्टीमेटली आप किसी से भी पूछिए सबको फाइनली शांति चाहिए आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है तो करके देखिए ट्राई दिस रास्ते में खड़े किसी भी आदमी से पूछ लीजिए भाई तू क्या कर रहा है बोल रहा है मैं जा रहा हूं कहां जा रहे हो ऑफिस जा रहा हूं क्यों ऑफिस जा रहे पैसे कमाने हैं क्यों पैसे कमाना है भाई घर चलाना है घर क्यों चलाना है अरे भैया संसार लेकर बैठे बीवी है बच्चे हैं, तो पैसे तो कमाना पड़ेगा घर तो चलाना पड़ेगा संसार क्यों किया सब करते हैं, मैंने भी किया सब क्यों करते हैं ऐसा पूछते जाओ फाइनल आंसर विल बी नहीं यार सुकून चाहिए शांति से रहना है द अल्टीमेट एम द अल्टीमेट एम इन लाइफ सबको क्योंकि दैट इज अवर डिफॉल्ट स्टेट हमें शांति चाहिए और यह हमें पचास पचपन की उम्र में पता चलता है कि नदी के उस पार वहां उस किनारे पर जाएं तो वहां शांति है लेकिन वहां पहुंचने के लिए तैरना आता नहीं है तो अब क्या करोगे नाव में बैठकर नदी पार करके सामने के किनारे जाने की कोशिश करोगे और ये जो नाविक है जो नेविगेटर है वही गुरु है नाव में बिठाकर यानी कि ज्ञान रूप की ज्ञान रूपी नौका में आपको बिठाकर इस नदी को पार करा के सामने के किनारे पर जहां आध्यात्मिक शांति है वहां ले जाने वाला जो नाविक है वो गुरु है फर्क उसमें और हमारे में ये है वो भी दिखते हैं हमारे जैसे ही उनके भी दो आंख है दो कान है दो पैर है दो हाथ है लेकिन द डिफरेंस बिटवीन हिम एंड अस इज उनको मालूम है कि सामने के किनारे पर क्या है क्योंकि इज़ रेगुलरली गोइंग रेगुलरली विजिटिंग और कईयों को लेकर जाते हैं हमें मालूम नहीं है तो दिखने में दोनों सिमिलर दिखते हुए भी क्योंकि ये नाविक है अध्यात्म की नाव में हमें बिठाकर सामने के किनारे पर ले जाते हैं ये है गुरु हमारे बीच में है लेकिन हमारे जैसे नहीं है ये गुरु हमें एक ज्ञान रूपी नौका में बिठाकर सामने के किनारे पर ले जाते हैं अभी प्रॉब्लम क्या हो गया मालूम है कि नाव ये जो लोगों का जो माइंडसेट है अभी क्या है कि बिकॉज ऑफ द इंप्रूविंग लाइफस्टाइल, स्टाइल अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल रही हैं, बहुत सारी ये है तक है हमारे सामने तो द प्रोपोर्शन ऑफ द पीपल हुआ आर गेटिंग वेल्थ फेम एटसेट्रा इज मोर समझो आज से पचास साल पहले की बात आप सोचिए जब हम छोटे बच्चे थे तो तब इतने सारे धनवान लोग आपको संपत्तिवान लोग आपको नहीं दिखते थे इतने सारे बड़े बड़े लोग आपको नहीं दिखते थे कीर्तिवान लोग अभी इनकी तादाद बढ़ गई है और इनकी तादाद बढ़ रही है, बढ़ गई है इसलिए सामने जाने वाले के लिए डिमांड बढ़ गई है नदी के सामने किनारे जाने के लिए जाने वालों की डिमांड चाहने वालों की डिमांड बढ़ गई है और जब भी डिमांड बढ़ती है ना तो तभी सच्चे के साथ साथ ये झूठे मूठे लोग भी साथ में आ जाते हैं वो भी नाव लेकर खड़े हैं झूठी मोटी चलो हमला आपको लेकर जाएंगे और ऐसे तथाकथित गुरु आध्यात्मक की नाव के बजाय क्रियाकांड की नाव में बैठा कर हमको चक्कर चक्कर फिराते हैं ये करो वो करो ये विधि करो वो विधि करो ऐसी पूजा करो वो पूजा करो क्योंकि वो नदी के सामने के किनारे जा नहीं पाता है क्योंकि बीच में पानी बहुत गहरा है और वहां से नाव को कैसे ले जाना उसको पता नहीं है तो ये जो एक नया जो प्रकार शुरू हुआ है ये धर्म की दुकान का इससे बचे रहे क्योंकि हमें ऐसे नाविक की जरूरत है ऐसे गुरु की जरूरत है कि जो हमें अध्यात्म की नाव में बिठाकर डेफिनेटली सामने के किनारे पर ले जाए और उनको मालूम है कि वहां क्या है और हमारे हिसाब से हमारे विचार के हिसाब से कृष्ण के अलावा देर कैन नॉट बी एनी और इसलिए हम कृष्णम वंदे जगदगुरुम कर, कर उनकी हमेशा प्रार्थना करते हैं आइए एक बार कृष्ण को वंदन कर लेते हैं वसुदेव वसुदे वसुत कंसचाणूरमर्दनम देवक वंदे जगदुरु ये गुरु ये कृष्ण हमें भगवद गीता रूपी आध्यात्मिक नाव में बिठाकर इतने सक्षम नाविक हैं कि हमें डेफिनेटली मोक्ष के किनारे पर ले जाएंगे शंकराचार्य जी ने बहुत अच्छी बात करी है शंकराचार्य जी कहते हैं कि गुरु को किसके साथ कंपेयर करें उनकी कंपेरिजन हो ही नहीं सकती गुरु के उपकार इतने अनंत है कि उनको किनके साथ उनकी कंपेरिजन करें फिर भी उन्होंने कोशिश करी तो पहले मन में बात आई कि सूर्य के साथ कंपेयर करें सूर्य के जैसे तेजस्वी ज्ञान है उनके पास एंड ही ये डेज़लिंग नॉलेज तो ये गुरु हैं सूर्य के जैसे होने चाहिए सूर्य के साथ उनकी कंपेरिजन करी फिर ख्याल आया कि सूर्य में तेज है प्रकाश जरूर है लेकिन उसके करीब आप नहीं जा सकते दाहक हैं और गुरु ऐसे दाहक नहीं हो सकते चले तो दूसरा विचार आया कि ठीक है चंद्र शीतल है तो चंद्र के जैसी कंपैरिजन करें चंद्र भी प्रकाश देता है और चंद्र शीतल भी है तो गुरु भी प्रकाश देते हैं और शीतल भी हैं तो चंद्र के साथ उसकी कंपैरिजन करें वो बराबर है लेकिन चंद्र में दाग है गुरु तो हमें स्वच्छ चाहिए स्फटिक के जैसे तीसरा विचार मन में आया कि समुद्र के जैसी गहराई गुरु में होनी चाहिए पहले हमने देखा था ना अर्जुन के मन में जो बात आई थी गुरु द्रोण के बारे में समुद्र के जैसे गहरे हैं समुद्र गहरा जरूर है गुरु भी गहरे हैं उनमें भी ज्ञान की बहुत बड़ी गहराई है लेकिन समुद्र तो खारा है मेरे गुरु खारे नहीं है इज नॉट सोल्टी तो और एक बात आई मन में नहीं गुरु तो पारस मणि है शंकराचार्य जी कैसे कहते हैं पारसमणी का क्या प्रॉपर्टी है ये बराबर है उपमा गुरु के लिए बिल्कुल सही है कि पारसमणी जब भी लोहे को छूता है तो लोहे को सुवर्ण बना देता है तो पारस मणि की उपमा शंकराचार्य जी कहते हैं कि गुरु के लिए सही रहेगी गुरु पारसमणि जैसे हैं लोहे को भी छूकर सुवर्ण बना देते हैं सोचते सोचते शंकराचार्य जी को लगा कि पारसमणी लोहे को सुवर्ण बनाता है लेकिन गुरु तो ऐसा है कि जो वो अपने शिष्य को अपने जैसा करे तो पारसमणी भी सही नहीं है गुरु तो ऐसे होने चाहिए कि जो शिष्य को अपने जैसा बनाए अपने जैसा भी नहीं अपने से सवाया बनाए गुरु को किसी ने कुंभार की उपमा दी कैसे तो गुरु मिट्टी से माटी के घड़े बनाता है कुंभार और घड़े बना बना कर रख देते हैं बाजार में कि जिसमें पानी भरकर लोगों को वो, वो उनकी प्यास बुझाए ठंडक दे और किसी भी घड़े के ऊपर गुरु अपनी सिग्नेचर कुंभार अपनी सिग्नेचर नहीं करता है कि ये परसा पटेल कुंभार का बनाया हुआ ये बाटला है ये गुरु है गुरु हमेशा यही कहते हैं कि मुझे मैंने जो सिखाया वो याद रखना मुझको भूल जाना कृष्ण यही बात अर्जुन से कहने वाले हैं जब आएंगे विल टॉक अबाउट इट और इसलिए कबीर ने जब भी अपने गुरु रामदास जी को नमस्कार करने गए रामदास यानी शिवाजी वाले रामदास महाराज नहीं दूसरे रामदास उनके गुरु थे उनको जब ये नमस्कार करने गए तभी रामदास ने कबीर से कहा कि नमस्कार मुझे नहीं परमात्मा को करो और वहां कबीर ने ये दोहा कहा कि गुरु गोविंद ओ मिले काके लागो पाए बलिहारी गुरु आपनी आपकी जिसने गोविंद दियो बताए मेरे गुरु ऐसे हैं जिन्होंने मुझे सीधा गोविंद की ओर उंगली निर्देश कर दिया वो बीच में से हट गए लेकिन हमारे जो आज के जो तथाकथित गुरु है वो इसी दोहे का मतलब ऐसा करते हैं कि गुरु और गोविंद सामने मिले तो पहले गुरु को वंदन करो फिर बाद में क्योंकि गुरु ने गोविंद को बताया नहीं जबी गोविंद के साथ गुरु खड़े हैं जब बाजू में भगवान खड़े हैं तो कौन सा अभागी गुरु होगा कि जो वो सोचे कि पहले शिष्य मुझे प्रणाम करे, सीधा बोलेंगे यहां परमात्मा खड़े हैं उनके हाथ में हाथ दे दिए हट गए ये गुरु है तो यहां कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूं बड़ी धन्य घड़ी है अर्जुन के जीवन की और हमारे लिए भी इतनी अच्छी बात ये इतनी बड़ी बात अर्जुन के मन में आई और अर्जुन ने कृष्ण भगवान का कृष्ण का शिष्यत्व स्वीकार किया यही महत्वपूर्ण क्षण थी हर समय संकट में दौड़ के आने वाला मित्र सखा रिश्तेदार मार्गदर्शक के रूप में आज तक कृष्ण को जो अर्जुन देखते थे आज तक अर्जुन ने उन्हें कभी गुरु नहीं माना आज संपूर्ण शरणागति स्वीकार करके कृष्ण को गुरु मानते हैं सारे रिश्ते समाप्त हो गए मात्र गुरु भाव निर्माण हुआ और परमात्मा से कहा कि शिष्य के रूप में आपकी शरण में आया हूं मेरे पर कृपा करें और अर्जुन ने तीव्र व्याकुलता प्रकट की है और तभी गुरु की भी जिम्मेवारी बन जाती है कि शिष्य का कल्याण करें शिष्य का उद्धार करें और कृष्ण और अर्जुन के बीच में एक नया रिश्ता अभी शुरू होने वाला है लेकिन अभी भी एक बात ध्यान में रखें कि ये शिष्यत्व अभी तक पूरा पूरा नहीं आया है देखेंगे आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे गुरु यानी शिष्यत्व की जो बात है ना वो ऐसी होती है सही माने में कहो तो छोटा बच्चा होता है ना दो तीन महीने का या तो छह महीने तक का बच्चा कि जो मां का दूध पीता है बराबर तो यहां गुरु उपदेश दे देंगे ज्ञान का प्रकाश दे देंगे बात भी बता देंगे लेकिन वो मार्ग के ऊपर शिष्य को चलना पड़ेगा अपना कल्याण शिष्य को करना पड़ेगा लेकिन यहां अर्जुन के मन में कुछ अलग भाव है वो नहीं चाहते कि परमात्मा उपदेश दे और मैं अनुष्ठान करूं उन्हें तो अपने कल्याण की जिम्मेवारी गुरु पर रखनी है कैसे जैसे मां के दूध के ऊपर छोटा बच्चा निर्भर रहता है ना और जब भी वो तीन महीने का चार महीने का बालक बच्चा जो मां का दूध पीता है उस बच्चे को कोई बीमारी हुई ना तो बीमारी दूर करने के लिए औषधि स्वयं मां लेती है बालक को नहीं देती है तो इस भाव से सर्वथा गुरु के शरण में मैं जाऊं गुरु के ऊपर पूरा पूरा निर्भर हो जाऊं और मेरे कल्याण का पूरा दायित्व गुरु के ऊपर आ जाएगा और स्वयं गुरु को ही मेरा कल्याण करना पड़ेगा इस भाव से अर्जुन कहते हैं कि शिष्य हम शादी माम प्रपन्नम आइए श्लोक को एक बार दोहराते हैं पूरी पूरी गदगदता के साथ मन में भाव लिए हुए भगवान कृष्ण को अपने आप को संपूर्णतया समर्पित किए हुए कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छा भी त्वाम श्रेय्यास्ते हम शादी प्रपन्नम् भगवान कृष्ण भगवद गीता के इस माध्यम के द्वारा हम सबका कल्याण करें ऐसी हमेशा प्रार्थना करते रहें इस श्लोक को कंठस्थ कीजिए जीवन में कभी भी कोई भी विषम परिस्थिति आए इस श्लोक का पारायण करें मैं अपने जाति अनुभव से कहता हूं कि आपको जरूर मार्ग मिलेगा आइए आज के सत्र को यहां विराम देते हैं प्रार्थना करते हैं ओम, असतो मा मदगमया तमसो तमसोम ज्योतिम मृत्योर्मा अमृत गमय स्वस्तिवत शांति सर्वेशां मंगलं भवतु मंगल पूर्णमु लोका समस्ता सुखिनो लोका समस्ता सुखिनोह कर्ता हरी कर्ता करता कर्ता हिवल आ शि शांति शांति ओम। सबके हृदय कमल में विराजमान परम कृपालो परमात्मा को वंदन करते हैं और आज के सत्र को यह विराम देते हैं अगले शनिवार को फिर मिलेंगे जय श्री कृष्ण